शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा तो ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा स्वाहा स्वधा पूरा तुष्टि थी सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्यन्त से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा महाबाहु वीरभद्र यह तुमने कैसा काम किया तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया बस जिसने ऐसा द्रोह कार्य किया इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला उस दक्ष को तुम शीघ्र यहां ले आओ भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया दक्ष के उत्सव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा दक्ष का सिर कहाँ है तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा प्रभो शंकर मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था वीरभद्र की जवा सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया उस सिर के जोड़े जाते ही शम्भु की शुभ दृष्टि पड़ते पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानदी भगवान शंकर को देखा देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तमन न कर सके थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारम्बार उन्हें प्रणाम किया फिर अंत में कहा